मोव्य विचारेण भक्ति योगे सेवते स गुणा समति त्रैतान् ब्रह्म भूजा गीता हसमुख श्री राम कृष्ण शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की दृष्टि फेरते हुए कहते हैं क्या शिवनाथ तुम भी आए हो देखो तुम लोग भक्त हो तुम लोगों को देखकर बड़ा आनंद होता है गंदेड़ी का स्वभाव होता है कि दूसरे गंजेड़ी को देखते ही वह खुश हो जाता है कभी तो उसे गले ही लगा लेता है शिवनाथ तथा अन्य सब हंसते हैं संसारी लोगों का स्वभाव नाम महात्मा श्री राम कृष्ण जिन्हें मैं देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नहीं है उनसे कहता हूँ तुम कुछ देर वहाँ जा कर बैठो या कह देता हूँ जाओ इमारतें रानी रसमणी के मंदिर आदि देखो सब हंसे कभी तो देखा है कि भक्तों के साथ निकम्मे आदमी आए हैं उनमें बड़ी विषय बुद्धि रहती है ईश्वरी चर्चा नहीं सुहाती भक्त तो बड़ी देर तक मुझसे ईश्वरी वार्तालाप करते हैं पर वे लोग उधर बैठे नहीं रह सकते तड़पड़ाते हैं बार बार कानों में फिस हुए कहते हैं कब चलोगे कब चलोगे उन्होंने अग, कहा थहरू जी जरा देर बाद चलते हैं तो इन लोगों ने रुठ कहा तो तुम बातचीत करो हम नाव पर चलकर बैठते हैं सब हंसे संसारी मनुष्यों से यदि कहो कि सब छोड़ छाड़कर ईश्वर के पाद पद्मों में मन लगाओ तो वे कभी ना सुनेंगे यही कारण है कि गौरांग और नित्यानंद दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके यह व्यवस्था की मांगुर माछेर झोल मांगुर मछली के रसदार तरकारी युति मेयर कोल युवती स्त्री का अंक बोल हरी बोल प्रथम दोनों के लोभ से बहुत आदमी हरी बोल में शामिल होते थे फिर तो हरिनामा मृत का कुछ स्वाद पाते ही वे समझ जाते थे कि मागुर माछिर झोल और कुछ नहीं है ईश्वर प्रेम के जो आंसू उमड़ते हैं वही है और युवती स्त्री है पृथ्वी युवती स्त्री का अंक अर्थात भगवत प्रेम के कारण धूलि में लोट पोट हो जाना नित्यानंद किसी तरह हरिनाम करा लेते थे चैतन्य देव ने कहा है ईश्वर के नाम का बड़ा महात्म है फल जल्दी न मिलने पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगा जैसे कोई पक्के मकान के आले में बीज रखा गया था बहुत दिनों के बाद जब मकान गिर गया मिट्टी में मिल गया तब भी उस बीज से पेड़ पैदा हुआ और उसमें फल भी लगे मनुष्य प्रकृति तथा तीन गुण भक्ति का सत्व रज और तम श्री रामकृष्ण जैसे संसारियों में सत्व रज और तम ये तीनों गुण हैं भक्ति में भी सत्व रथ और तम तीन गुण हैं संसारियों का सत्व गुण कैसा होता है जानते हो घर यहाँ टूटा है वहाँ टूटा है मरम्मत नहीं कराते पूजागृह के बरामदे में कबूतरों की विष्ठा पड़ी है आंगन में काई जम गई है होश तक नहीं इसबाब सब पुराने हो गए हैं ठीक ठाक करने की कोशिश नहीं करते कपड़ा जो मिला वही सही देखने में सीधे साधे शांत दयालु मिलनसार कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और फिर संसारियों के रजोगुण के भी लक्षण हैं जेब घड़ी चैन उंगलियों में दो तीन अंगूठियां मकान की चीज़ें बड़ी साफ दीवार पर क्वीन रानी की तस्वीर राजपुत्र की तस्वीर किसी बड़े आदमी की तस्वीर मकान चूने से पुता हुआ कहीं एक दाग तक नहीं तरह तरह की अच्छी पोशाक नौकरों के भी वर्दियाँ आदि आदि संसारियों के तमोगुण के लक्षण हैं निद्रा काम क्रोध अहंकार यही सब और भक्ति का भी सत्व है जिस भक्त में सत्वगुण है वह एकांत में ध्यान करता है कभी तो वह मसहरी के भीतर ध्यान करता है लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं शायद रात को आंख नहीं लगी इसलिए आज उठने में देर हो रही है इधर शरीर का ख्याल बस भूख मिटाने तक साग पात पाने ही से चल गया न भोजन में भरमार न पोशाक में टिमटाम और न घर में चीज़ों का जमघट और फिर सतोगुणी भक्त कभी खुशामद करके धन नहीं कमाता भक्ति का रज जिस भक्त को होता है वह तिलक लगाता है रुद्राक्ष की माला पहनता है जिसके बीच बीच सोने के दाने जड़े रहते हैं सब हंसते हैं जब पूजा करता है तब पीताम्बर पहन लेता है